चीर पृथ्वी हो गया था क्षुद्र हो गया था नहीं क्षुदिरछिद्र चले ईरित संज्ञा वाक्य उ कार की उपदेश जोड़ना से क्या रहेगा छिद स्नम के नकार को न करने के लिए किस सूत्र से रिवर नान से नत्तम छोत्ती आगे बोलो चेनौती कितने स्थान पर हुआ सभी जगह तिप सिप में तीन को छोड़ छोड़कर और कहा छिड़ी कहाँ छिंदी छीनती छत छिंदी एणत्व कितने बिंदाम रही रुणत्व पचम वही प्रक्रिया है नत्व के दृष्टि से नत्व नत्वश्रोत नश्चा पदार्थ झलिके दृष्टि से असिध है तो पहले अनुसार हो जाएगा नकार को तो जो अनुसार से ही होने के बाद नत्व करने के जो जाएंगे अनुसार से ही परसवन असिद्ध है छंत हो आत्मनिपद में क्या बनेगा चिंते बोलो कितने साल मत तो हुआ नहीं बा नहीं ना नहीं क्या नहीं बोला नहीं था। था। नहीं होगा नहीं आत लीट लगाने में क्या बनेगा चर तो बोलो चर दया मध्यम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष बोलो चौथ हाँ क्या क्या याद करना था आज को जानते सुनते सुनते बोलो नहीं जानते है? बोलो गाज क्या बज तुरु क्या तुध बोलो ब्रह्म बोलो दंत जोश बोलो उच्चारण कर सब सुनाई पड़े दंत बोलो पद्धति कहाँ दंत नहीं क्या है दंत यहाँ वेदांत रबज रब्ज कहाँ है दान तो विद्य निपद आप कह दे नहीं और कौन आपने बोला ब्रह्म नहीं आप कहते हैं ये आगे छुट्टी रहेगी ये तैयार कर देना छुट्टी में आगे जो पार्ट गया ना सब तक एक दिन पूरा परीक्षा करेंगे एक सप्ताह छुट्टी देंगे याद हो जाएगा ना कहाँ तक तो चला था लीटर लगे हो गया दे, क्या बनेगा ची ची दाते शादी हो, हो तो विकल्प सीट होगा ईट पक्षिन चक्षर दिसे ईट नहीं होगा तो से आगे चथरी चे अगे आगे असम कोई बारिक लगता है हम्म क्या मालूम है से तो हो गया और कुछ लगता है असम लिट कित नहीं लगेगा गुण हो जाएगा प्रतिशत परम कार्यम में क्या बोलो सब केतु तो होने से गुणा नहीं होगा लूट में क्या बनेगा हैं? चेता, चार्थीता। लीट में चार्थीश्याती। चार्थीश्याती। बनेगा? आप बनेगाते चढ़ दिश्य लूट में छोत्त बोलो सिंधिता में लंग में अक्षण अक्षिन्नत आगे डन हम्म सिप में कितना बनेगा क्या सूत्रा हम्म उत्तम में अक्षर नक्षिं आत्मनिपद में अक्षर तो आतन पद में चिंधित अशिनी में चिद्रीय आतंक पद में क्षेत्र लुंगलकार में अंग पक्ष में अक्षय दत्त जो सीच होगा क्या मानेगा अक्षर दीति वृद्धि होगी क्यों नहीं होगी नेटी गुना होगा अच्छर दीत बोलो अच्छर दिष्ट सिच को हुआ कितने पर पूरा रिंग ये हो गया में अक्षर अच्छर होगा अक्षर दिष्ट बनेगा क्या बनेगा गुण हो जाएगा क्या किस ऊस ऊर्स नहीं अस्विच नहीं नहीं क्यों अशेष स्विच से स्विच की तीत दो बनेगा से स्विच कित सीधा नहीं तो स्विच असीच स्विच में तो नहीं तो तो अनित सेट है तो सेट हो सेठ है तो कितना ही होगा लिंक से जाएगा बसो कितने उनसे गुना होगा अक्षर दृष्टा बनेगा क्या बनेगा अक्षर दृष्टा क्या दिया अक्षर तक अक्षर दृष्टा बनेगा बोलो अच्छा अक्षर दिशा तो सर नहीं अक्षर दि ड्रम आगे अक्षर दिशी रिंग इट ना नहीं विकल्प से अच्दीष्य अचृष्यत पद में अच्दीष्यत अचर्ष्यत उदिर्सादर हो किस त्रिद तक त्रि तृण्ति बने बोलो तृण्त्ति आत्मनिपद में तृंते लीट में ताला से शिचि कृत छिद छिद त्रिदोष में आता है से सीचि कृत छेद आता है तो साधि होता विको पता बोलो दो से दो विकल्प से तत्रिसे त्रिदे दे, दे, दे, दे, दी, में उत्तम पुष्प लर दिता, दिता, दिता, दिता, दिता, दिता था था था है लोट लकारो लीट में लीट में दो बन गया तरद तर्स्यति आत में तरद तर्स्य लोट लकार त्रिंदी त्रिंता नत्व कितने स्थान पर हुआ चार, चार मध्यम पुरुष नहीं हुआता कितने स्थान पर वा? तीन, तीन। लंगलकार अत्रिणत् अत्रि अत्रिन्तांदन आत्रि बद्रिंत दिली में देखो हाँ। ये का सकार चल रहा है बता तो। लोप होता है सकार कुछ तो है हाँ आता नहीं बोलो परसम पद उत्तम पुरुष में hmm? देन्यार। hmm. असली में क्या मानेगा त्रिद्याद अतन पद में त्रिश्रिष्ट लुंगलकार परसम पद में अत्रिदत श्रीजी पक्ष मेंदीत बोलो अतरदित में अतर्दिष्ट हम्म बोलो लगेगा क्यों सेंग लगे है लगाना नहीं अत्तर दि ध्व इन है धम प्रत्यय उसके लिए अंग अत्तर दी इन तंग है लिंग लकारे में विकल्प सीट होगा अतर्द्यत अतर्तिष्यत अतन पद्मे अतर्दिष्य कृती वेष्टन कृणती मन या बोलो किण्त्ती आगे किणस क्या क्रीणत मैं द में दानता थे वह तहे कृति त दीट लकार में क्या बनेगा आतनपनी अच्छा अच्छा कीर्ति वेस्टर्न से अच्छा अभी परस में चले तो आतन पदनी में नहीं बनेगा किरणती हो गया लीट लकार में परसमती क्या बनेगा चक्कर द उत्तम पुरुष में चक्कर दूट लकार में कृति करती था Uh, कृततांत में नहीं करतीता लीट लेकार में एक से रो बनेगातचित आता है तो क्या बनेगा करस्यति लोट में कि बनेगा झाल में आता है झल भी हृदय हो जाएगा और झलान जल जैसे कृन्धिता दाह किरणतानी किरणतानी किरणताव किरणता लंगलकार अक्रणत अक्रण अक्रिंताम अकृतन बलसूर शिफ्री बिधिरंग में कृत्यात आश्रण में कृत्यात् में अकर्द पहले ये आ, इरीते नहीं है गुण हो जाए अकर्तीत बोलो आगे क्या हिंसी धातु हैतु त्रिहन पर ती के बाद स्नावने प्रति नः हो गया आगे तीहे तृण इम त्रिय स्नबी कृत इमागमो हलादुपीति सावधातुके करने के बाद इमागम होगा हलाद पीति सार्वधातुके मिदोच पर अंतज नाम में उसके आगे आएगा ई आधगुण हो जाएगा त्रिने ति अगरे ए त्रिने हाँ अग्रती त्रिणे ह हाँ अग्रति हे हाँ आगे तल तो पर होने से हो ढने धा। के बाद जस तत धो ध स्टू ना पेरे ढोल क्या बनेगा त्रिणे ढी तो पर क्या बनेगा त्रिढ त्रिनेिंड त्रिंड में कैसे त्रिन स्न आगे तस है तस स्नमी कृत्य स्नाशुरालोपलोप हो जाएगा तो यहाँ नहीं होगा इम क्यों नहीं होगा इमलादुर पीति सार्वादी हाँ पीत नहीं ये हौलाद है पीत नहीं स्नम नहीं होगा तो त्रिन्ग्रे तस् होगे झस तत चूना हो जाएगा नकार अनुसार प्रसन्न हो जाएगा क्या हो जाएगा हण त्रिंड त्रिने क्या है नकार त्रिघंती क्या मैंने आगे त्रिने त्रिनेक्षक्षि त्रिंड त्रिंड त्रिने त्रिन्ह लटवा लिट में क्या बनेगा तत्तर तत्तरह क्या मानेगा बोलो तत्रिहतु लुट में तरह तिट में, तरसती लुट में तिनेुु त्रिनेुु बोलो त्रिनेु त्रिंडा त्रिंडा तृंहत त्रिंडी त्रिंडा तृण त्रिना, त्रिनेह, तृणि त्रिन अच्छा हलादी नहीं पीती थे हौलादि नहीं सो ईमा हो तृणहानी बोलो तृणहानि तृण तृण लंग में अत्रि अत्रिनेत अत्रत आगे अत अत्र ढाम हो जाएगा क्या मानेगा अतम अति हन फिर अतृण अतिर्ण कैसे हुआ नहीं हाँ नहीं अति स्नाम हो जाएगा अतिनेट हो जाएगा क्या बने गया अतिर्ण हो जाएगा, ढ हो जाएगा हलोपने हो ढ अतिट अति बनेगा क्या बने गया अति अतिनेड आगे अतम अति अतह अति अतरी नहम आगे हुआ, अति बी में आशिन में त्रिहिया में अतरिहित बोलो लिंग में अतरिशात इस्ट। आगे हिशी धातु हिसी धातु नकार स्नाम होगा हिस्से में इदी नुम धातु नुम होता है नुम फिर स्नाम होने का सूत्र हो जाएगा स्नान न लोप परस्य परस न से लोपयाद जो नकार हुआ इदितो नुम उसका लोप हो जाएगा तो ही नीति बन जाएगा क्या बनेगा धातु के है सह गया हिनस्ती प्रत्यय क्या है ती हिन आगे तसमें आगे हिंसती आगे बोलो क्या हिनाक्षी हिनत सी हो जाएगा सो हो जाएगा झोला में जस करेगा हिनत सी क्या मानेगा हिनत सी लट हो गया लिट में धातु क्या है यदि तो नुम हो गया हिंसा है हिंसा नहीं पड़ जिहिंस बोलो जिहिंसित लोट में हिंसिता लिट में हिंसिष्य क्या बनेगा हिंसिष्य लुटमे बोलोता क्या है नहीं, ये हो जाएगा सागर जल हो जल वे दी दिम भी बन जाएगा हिनस अगर ही स्नान सुना, क्या स्नसोप हो जाएगा हिंस्यग्रही सके झलपरन से हु दी हिंस दी को हो जाएगा झलाम जैसे द हो जाएगा द तो हिंदी बन जाएगा क्या मानेगा हिन्धी हिंसताद हिंसत हिंस हिन सानी क्या मानेगा हिन्नी हिना साव हाँ लंग लकार क्या बनेगा नत बन जाएगा सकार को झलम जनजे द हो जाएगा बाबा क्या बनेगा अहिनत अहिनत नत। नत। आगे नत। अहिंसान अहिंसन आगे ओ भी क्या हल्के अहिनत अहिनत बराबर हाँ अहिनत अहन नहीं होगा हाँ दस अहिना बने अन नद सै ती न तो अस्थित अच्छा मध्यम पुरुष में सुरवाद हाँ उतरूपी बने सीप्य नस्ते पदांत से सस्य दह श्या तिपी न तो अस्ते पदार्थ के स को द हो जाएगा तीप पर रहते तीप का तो लोप हो जाएगा हलिंग दीर्घा से तो प्रत्योल पर प्रत्योलक्षण करके तीप क्यों तभी तो पदार्थ का द होगा द को स को द हो जाएगा हिंस के सकार को द और झलम जसंती क्या था झलाम जसंत नहीं ये तीपे स को द हो जाएगा दुप सबको को रूह होना था ससुरु इसका सब को द हो गया तो अहिना अहिनत तो अहिनत बनेगा पीपिका बना अहिना अहिनत अहिनत आगे क्या बनेगा अहिंसता अहिंसन फिर सीपे आने पर सुत लग गया सीपी धातु रू रू बा पदांत धातु सस्य रू सके द एक पक्ष में रू हो जाएगा विसर्ग एक पक्ष में द हो जाएगा तो रूपते से बनेगा अहिना अहिनत अहिनत आगे क्या बनेगा तम अहिंसम आगे अहिनसम अहिंसव हाँ इसका रूप फिर बोलो सुर से अहिनत अहिन अहिंसन ऐसे दो सूत्र लगे तिप में क्या सूत्र लगा तिप्य अनस्ते अस्धातु को छोड़ करके अस्दातु में नहीं लगे तो तिप्यस्ते आशित के स्थान पर आह बनता छंदसी तिप्य नस्ते सूत्र नहीं होता तो क्या होता सकार को सर से रू हो जाता अहि नह हो जाता अभी क्या रू बना तिप बन रहते नही निसर्ग वाह नहीं ब सिपी धातु रूर्वा ये क्या करेगा सिपरते धातु के सकार को गुरु विकल्प से अन्य पक्ष में द हो जाएगा किस द होगा सिपी धातु रूर्वा कहाँ द करेगा दस च से हिना हिना हो गया अगे विधिलिंग में क्या बनेगा हिंसा तो नकार का लोप नहीं होगा या गीते उपधा में न है ना अनिदितम हलो उपधा की चलो हो जाएगा अनिदितम ये इदित है नुम धातु से नुम है इसलिए अनिदित्य नहीं है अनिदित्य नहीं, नहीं से नकार का समान होगा हैं हाँ वो हो तो होगा मैं तो ये पूछता हूँ ईदित होने से नकार का लोप नहीं होगा क्या ईदित होने से नकार का लोप क्योंकि नकार लोप करने वाले सूत्र क्या कहता है अनिदाम हलोपता कि नकार लोप नहीं होगा तो सब ना होगा क्या तो क्यारो बनेगा हिंसात असिल में क्या बनेगा हम वहाँ भी हिंसात है लोप नहीं होगा अनिताम सतृश नी हिंसात हिंसाता हिंसासु बोलो भगे हिंसा नकारकोप विधिंगश्लिंग न लोप प्राप्त किस इदी ते के हिस्सि हिंसा नही अनि अश्लींगे नहीं तो नहीं देता हमसे होगा नकार के सामने बिध लेंगे होगा यास लेंगे होगा लूंग में क्या बनेगा क्या अहिंसित बोला के अहिंसित अहिंसि आहिंशी स्टाम अहिंसूहु रिंग में अहिंत बोलो उमदी के लिए था नहीं इकार लोप होने पर ऊंध रहा स्नम्भ होगा रुदादि वनम्भ नम होने के बाद क्या सो तो गया में लग जाएगा धातु में हैं स्नान लोप स्नान में लोप हो जाएगा उन्नति बन जाएगा क्या बनेगा उन्नति में नकार कौन सा किसका नकार है श्रम का और धातु का न कहा गया किससे क्या रूप बना उन्नति आगे बोलो उन हाँ लीट लकार में इजा देश गुरुमत्च इजा है आम होगा क्या रूप बनेगा उदाम उंदाचकार रूप दिया है क्या दिया है हाँ उन्दांचकार ना उदाहकार उदाचकार उदाम बहुब उदाम आस उदा मास बोलो धातु क्या है लूट में क्या बनेगा उदिता लिट में उदी सती लोट में उन्नतु बोलो हाँ उंधी बनेगा उज्जल बेहद हो जाएगा असकार हो जाएगा जरा जस जैसे उन्धी उन्धी उन्ता में मेंनत हाँ बोलो औनत औंताम ताम में क्या बनेगा औंताम औदन आगे औन औन बनेगा औन औनत अवनद औतम अवनदम औद्व बिद्री में उन्दिया बनेगा लोप नहीं होगा ये आश्री गीत है ना नहीं नकार का लोप हो जाएगा अनिदिता हलो उपताया कि ये उदित है क्या उदित है ना अनिदित है लोप हो जाएगा क्या बनेगा उदयात बोलो उदयात रुक है अरे रोको रोको स्नम है विधरिंग है ना स्नाम का रहेगा उत्तर स्नान आरोप हो जाएगा स्नाम रहेगा स्न रोहन से क्या होगा स्नस्लोप आलोप हो जाएगा उन्द्यात ठीक है स्नाम है ना स्नम का न श्रवण होगा ये बोलो उन्द्या तो दियातलोप उन्द्या, हो जाता है तो यहाँ सूट के साकार के दिन शाने रहता है आशिले में क्या बनेगा यहाँ नुम सुनाम नहीं होता है उद्यात क्या बनेगा बोलो स्नम का गया? क्यों नहीं हुआ हासिल नहीं कर प्रश्न है सारवा तो नहीं आधातु ये कैसे लिंगा शीषी हाँ कि तो नहीं हुआ हम्म लुंग लकार क्या मानेगा रूप दिया है क्या हम्म औदीते बनेगा आगे दिसु औु औिंग में दिश्यता आगे ये औन तो बुलाया था ठीक ही लंगलकार में औवन बोला था औवन अवनता हो गया अंजु व्यक्ति मक्षण कांति गति सुति व्यक्ति का विवेचन मृक्षण अभंग अभ्यंग चंदन हल्दी आदि लगाना अभंग मक्षण कांति इच्छा और अंजु है तीप और होगा स्नान अलप हो जाएगा जोकु जोकु क्या मानेगा अनक्षी लेट में अनुकू अतः अत उप अभ्यास हो दीर्घ होगा दीर्घ पर क्या सूचले गया तस्मा नोड दिहल क्या बनेगा आनंद आनंद आगे आनंद नहीं होगा अनिदेता हमारे पता कित नहीं, कीत नहीं आ, लेट कीते है आ, ना हाँ साइन से कित नहीं कित नहीं उनसे लोप नहीं होगा आनंद तो साइना अंज अस लेट कित लगे ना नहीं हाँ, क्या रूप बनेगा आनंद आनंदु तो, तो, तो, का रित ऊन से सुतलता लगता है स्वरत सोते धुई उ विकल्प सीट होगा ईट पक्षे बनेगा आनंद जी तो, नहीं वेगा तो आनंद थ तो. आगे बोलो आनंद तो, जतु आनंद ज यहाँ दो दो बनेगा आनंद जीव आनंद जीवो आनंद जीव आनंद उदिती लूट में क्या बनेगा अंजिता या अंकता दोनों विकल्प सीट होगा उत्तम पुरुष बोलो ईट पक्ष में ईट का अभाव पक्ष में मध्यम पुरुष बोलो अंकता सी आंता था। आंता था। लिट लकार में ईट विकल्प से होगा ईट पक्ष में क्या मानेगा अंजिष्यति इट नहीं होगा तो अंकती हो गया मानेगा अनकू क्या मानेगा बोलो अनकु अंकता अंत क्या बोलते हो प्रथम पूछ बोलो अनकु अंगतात, अंगताम अंजंतु हाँ आगे अंगधी अनजने अंगधी अन बिदली में नहीं लौंग में आनक आनक आनक अगे आगताम आंजन अगे जम आली तो में अंजियात स्नब हो गया स्नाना अंजियात बोलो असली में अज्ञात बोलो अज्या, अज्यास्त, अज्यास्त, अज्यास्त, लूंग लकान में ईट विकल्प से हो जाएगा ईट पक्ष में आंजीत बोलो अच्छा अंजे सिची अंजे सिंचो नित्य ईट सियात नित्य से एक और पक्ष नहीं बनेगा अच्छा हुआ ना <laughs> नहीं तो उसमें कठिन होता है ईट के बिना रूप कठिन हो जाएगा नित्य आंजित हो गया में विकल्प सिट होगा क्या रूप बनेगा आंजी सीट नहीं होगा तो आक्षत क्या बनेगा आक्षत आ के बाद क्या बनना आ के बाद कौन सा वर्ग क वर्ग ट वर्ग च वर्ग बोलो प्रथम वर्ग आ पंचम वर्ग क चट होता पंचम वर्ग होता प म हो जाएगा वर्ग है क च ट पर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग कौन सा वर्ग है क वर्ग का पंचम क्या है ग क्या रूपने आंग, लिंग, लिंग लगर हो गया हो गया पूरा अंजधा तो हो गया ओम नृता वसाने नटरा